ऋग्वेदी ऐत्रे उपनिषद के सम्मन भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं सम्मन भाष्य में भगवान भाष्यकार यह बता रहे हैं कि आत्मविद्या कर्मी निष्ठा नहीं है अपितु कर्म विरोधिनी इसे स्पष्ट करते हुए ये कहा गया नहीं न ही एक संबंधित तद्रीतच बोधय इव अग्ने तो एक अधिकारी के लिए कृता कृता कृताकृता का मतलब कर्म विरोधी आत्मज्ञान एवं तद विपरीतत्व का मतलब कर्मानुष्ठान इन दोनों का ज्ञापन एक पुरुष के लिए करना संभव नहीं है जैसे अग्नि में युगपत या क्रम से शीत, शीतत्व उष्णत्व को बताना संभव नहीं है ऐसे एक ही पुरुष युगपद युगपत असंग चिदानंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूं यह अनुभव भी कर लें और अपने आप को कर्ता समझ करके अग्निहोत्रादिप को अपना कर्तव्य भी, भी समझ लें यह युगपद भी संभव नहीं और क्रम से भी संभव नहीं है क्रम से का मतलब ज्ञान उत्पत्ति के पहले तो संभव है अज्ञान अवस्था में कि मैं करता हूं ये स्वभाव तो प्राप्त रहेगा और बंधन से मुक्ति चाहता हूं तो बंधन की से मुक्ति का साधन है ब्रह्मात्म एकत्व बोध वह होता है शुद्ध चित्त में शुद्ध चित्त के लिए आवश्यक है अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान इसलिए अग्निहोत्रादि कर्म मेरा अनुष्ठेय है ये आत्मज्ञान उत्पत्ति से पहले तो अग्निहोत्रादि में इदम मम कर्तव्य ये बोध संभव है क्योंकि आविद्यक कर्तृत्व अभिमान रहता है जैसे ही आत्मज्ञान उत्पन्न होगा तो वह कर्तृत्व अभिमान का समूल बाधक हो जाएगा तो जब कर्तृत्व अभिमान ही नहीं रहा तो इदम अग्निहोत्रादि मम कर्तव्य बोध भी नहीं रहेगा इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कभी आत्मज्ञान तो कभी कर्म आत्मज्ञान के बाद भी कर्म अनुष्ठेय होगा ये नहीं कहा जा सकता अब न इष्ट योग चिकित्सा आत्मनो अनिष्ट वियोग चिकित्सा चास्त्र कृता इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है पहले टीकाकार ने जो उक्त अर्थ है उसका व्रत कथन किया ये कहा कि अभी तक के निराकरण भाष्य से इस बात को बताया गया कि एवं तावत नियोग टीका में है एवं तावत नियोग अविषय आत्मदर्शित्वातो अकर्तृआत्मदर्शिवात्दुष प्रयोजनाभा विदुषो न कर्मा कर्म अभी तक ये बताया गया कि विदुषो न। ने विद्वान का कर्म अनुष्ठेय विद्वान के किसी प्रयोजन विशेष के लिए नहीं है ये बताया गया अभी तक ये प्रतिज्ञा हुई कि विदुषो न कर्म विद्वान का कोई कर्म अनुष्ठेय नहीं है अपने प्रयोजन के लिए इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु बताया जा रहा है नियोग अविषय अविषय अकर्तृ आत्मदर्शित्वात् हेतु है और दूसरा हेतु है प्रयोज, प्रयोजना भावाच दो हेतुओं के बीच में प्रयुक्त विदुषह शब्द का अन्वय दोनों के साथ होगा देहली दीप न्याय से यानी विदुषह नियोग अविषय अकर्त्रय आत्मदर्शित्वा तो विदुष एक अन्वयी दर और दूसरा प्रयोजनार्थित्वा विदुष प्रयोजनाथित्वाभा दोनों हेतु विद्वान में होने से विद्वान का कोई कर्म अनुष्ठे नहीं है हा ये टीका थी यहाँ तक हुई है और इदानिम वहां से थोड़ी बाकी है ना इति आशंके के बाद में हाँ। तो यहाँ तक तो जो बात बतानी थी वो बता दी गई और अब क्या बताने जा रहे हैं तो कहते हैं इदानिम स्वतः इष्टानिष्ट संयोग वियोग रूप प्रयोजनार्थिता वियोगप प्रयोजनाथिताभावी विदुष स्वर्ग कामो यजेत इति शास्त्रेण साधीये ये पूर्वपक्षी का अभिप्राय है शंका करने का कि इस समय पूर्वपक्ष की इस शंका का उत्थापन करके समाधान किया जा रहा है तो शंका थी है पूर्व पक्ष की आत्मा में स्वतः इष्ट संयोग अनिष्ट वियोग रूप प्रयोजन प्रयोजनार्थिता न होने पर भी जो विद्वान है वह निर्विशेष आत्म स्वरूप का कामय के रूप में अनुभव कर रहा है और निर्विशेष आत्मा को इष्ट शब्दित तो सुख प्राप्त नहीं करना है क्योंकि वह सुख स्वरूप है निर्विशेष आत्मा, निर्विशेष आत्मा को ही सनत कुमार जी ने नारद जी को उपदेश करते समय भूमा शब्द से कहा यो वय भूमा तत्सुखम तो जो भूमा है यानी देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है वही तो सुख है और देशकाल वस्तु से अपरिछिन्न है आत्मा और वह आत्मा मैं हूं भूमा मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाला जो विद्वान उसे कहा जा रहा है कि उसमें स्वतः इष्ट संयोग रूप प्रयोजनार्थिता नहीं होगी उसका अपना स्वरूप होने से और द्वितीय भयम भवती के अनुसार से भय होता है अपने से भिन्न रूपे न ज्ञात वस्तु से भय होता है और भूमा स्वरूप में तो दूसरी वस्तु ही नहीं यत्र नान्यत पश्यती नान्य श्रृणती नान्य विजानाती स भूमा है न इसलिए अनिष्ट शब्दित तो दुख का वियोग भी वहां पर स्वतः सिद्ध है क्योंकि दुख का निमित्त नहीं है घूमा स्वरूप में तो दुख अनिष्ट शब्दी दुख वियोग रूप जो प्रयोजन है वह भी स्वतः सिद्ध होने से उसकी भी अर्थिता यानी इच्छा ज्ञानी में स्वतः नहीं है अर्थिता का अभाव है स्वतः ऐसा मान लेने पर भी अपी शब्द कहता ऐसा होने पर भी पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि स्वर्ग कामो ये तो इत्यादि जो शास्त्र है वह विद्वान में प्रयोजन की इच्छा का भी उत्पादक बनेगा और प्रयोजन की इच्छा का भी विधान करेगा और साथ में फिर उस प्रयोजन की प्राप्ति के साधन को भी बताएगा ये पूर्व पक्षी के अभिप्राय को बताया जा रहा है कि विदुष स्वर्ग कामो यजेत सापि साधीये सा शब्द से लेना इष्ट संयोग, अनिष्ट वियोग रूप प्रयोजनार्थिता। का परामर्शक है साय सर्वनाम इस प्रयोजना को भी शब्द का अर्थ करना विधिये तो इस इष्ट प्राप्ति अनिष्ट वियोग रूप प्रयोजना का विधान भी शास्त्र ही करेगा कौन सा स्वर्ग कामो ये और उसका साधन भी बताएगा यही वचन उसे स्पष्ट करते हुए तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा कैसे स्वर्ग काम ये तो यह प्रयोजनार्थिता का भी विधान करेगा और प्रयोजन का साधन भी बताएगा तो सापि इति अर्थ कर दिया प्रयोजनार्थिता इत्यर्थ और कैसे वो विधान कर रहा है उसे स्पष्ट करते हुए आगे वाले वाक्य में कहते हैं टिप्पणी कि स्वर्ग कामस्यात सियात यजे तसे दो वाक्य बनेंगे स्वर्ग कामो ये जतके तो स्वर्ग कामस्यात काम वाक्य बताएगा कि स्वर्ग रूप प्रयोजनार्थी बने ये विधि है तो स्वर्ग स्वर्ग रूप प्रयोजनार्थी बनने का अर्थ है स्वर्ग शब्द का अर्थ होता है सुख और काम शब्द का अर्थ है इच्छा करने वाला तो स्वर्ग रूपी सुख की इच्छा करने वाला का मतलब इष्ट संयोगार्थी बने और स्वर्ग शब्द का अर्थ ऐसा सुख है जो दुख रहित तो सुख है तो इसका अर्थ है वियोग अनिष्ट वियोग की भी इच्छा करे तो इष्ट संयोग और अनिष्ट योग रूप प्रयोजनार्थी बने ये स्वर्ग कामस्यात वाक्य का अर्थ निकलेगा और ये जे तच इसका अर्थ निकलेगा इस इस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए याग भी करे याग करने से जो इष्ट है स्वर्ग उसका लाभ होगा इस प्रकार इति उभय उतम उभयम शास्त्रे नियर्ग कामो ये तो इस शास्त्र के द्वारा ही प्रयोजनार्थता तथा उसका साधन इन दोनों का विधान किया जाएगा ऐसा कौन कहते हैं कि सापि पक्षी इति साधीय इस अभिप्राय वाले पूर्व के द्वारा की जाने वाली इस आशंका का उत्थापन करके भगवान भाष्यकार सिद्धांति के अनुसार फिर निराकरण करेंगे तो अब सिद्धांति का अभिप्राय बताया जा रहा है जिस अभिप्राय से निराकरण इस शंका का होगा पूर्व पक्षी के तो स्वभावतः टीका में यह आशंके के बाद में स्वभावतः प्राप्त प्रयोजनार्थिता अनुवादे न तद उपाय तदुयमात्र शास्त्रे नोध्यते न तो साधीये तो स्वभाव प्रयोजनार्थिता है <coughs> तो स्वभावतः का मतलब अज्ञानत स्वभाव शब्द का अर्थ अविद्या होता है जब अपने भूमा स्वरूप का बोध नहीं रहेगा भूमा स्वरूप का अज्ञान रहेगा अपने आप को अपरिछिन्न अनुभव नहीं करेगा अपितु परिचिन्न वेष्टि कार्यक्रम संघातरूप अनुभव करेगा मैं मनुष्य हूं ये है परिचिन्न कार्यक्रम संघात का मय के रूप में ज्ञान ऐसा अनुभव करेगा तो अपने आप को फिर कर्ता भी देखेगा आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आता है शरीर इंद्रिय मन के साथ आविद्यक में होने से इसे कलबताया था प्रकृति क्रियमा गुणे कर्मानी सर्वश अहंकार मूढ़ात्मा करता हिति मन गीता में भगवान ने कहा है कि प्रकृति के जो गुण हैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इनमें तादात्म्य अभिमान करना इनको अनात्मा के रूप में निश्चित करना संभव नहीं है जिस अज्ञानी के द्वारा अभी में अभिमान करके इन्हीं को मैं समझ रहा है। ये है अहंकार से विमूढ़ अंतकरण वाला मनुष्य और वह अपने आप को कर्ता समझता है आत्मनात्म विवेक न होने से तो ये आत्मनात्मा का विवेक न होने से अनादिकाल से अज्ञानी अपने आप को कर्ता समझ रहा है जो स्वयं को करता समझेगा परिचिन्न समझेगा तो जरूर उसका इष्ट संयोग और अनिष्ट वियोग रूप जो प्रयोजन है वह प्राप्तव्य रहेगा उसकी उसे इच्छा होगी ये इच्छा हो गई स्वभावत आविद्यात प्राप्त अज्ञान से प्राप्त तो स्वाभाविक इच्छा ओ प्राप्त स्वभावत प्राप्त प्रयोजनार्थिता हैं और स्वर्ग कामो ये, तो ये शास्त्र क्या कर रहा है इस स्वभावत प्राप्त अज्ञानी में जो प्रयोजनार्थिता है उसका अनुवाद कर रहा है स्वर्ग काम है इस पद से तो स्वाभाविक रूप से प्राप्त जो इष्ट संयोग अनिष्ट वियोग रूप प्रयोजन की इच्छा है उस इच्छा के विषयभूत प्रयोजन का साधन अज्ञानी नहीं जानता है स्वर्ग आदि का साधन वह साधन बताया जा रहा है स्वर्ग कामो ये इस वाक्य के द्वारा याग इसलिए इसमें विधेयक केवल एक याग मात्र होगा प्रयोजनार्थिता को विधेय नहीं माना जाएगा प्रयोजनार्थिता तो स्वभावतः ही प्राप्त है तो स्वभावत स्वभावत प्राप्त होने से उसका केवल अनुवाद मात्र होगा प्रयोजनार्थिता का स्वर्ग काम पद से और ये जेत यह पद बताएगा स्वभावत प्राप्त प्रयोजन के प्रयोजनाथिता का विषयभूत प्रयोजन के साधन को ये यहां पर कहते हैं कि स्वभावतः प्राप्त प्रयोजनाथिता अनुवादे न तद उपाय मात्रम इसमें तद् शब्द से लेना प्रयोजन तो प्रयोजन की प्राप्ति तत्शब्द का अर्थ निकलेगा और उसका उपाय मात्र फल की प्राप्ति का उपाय मात्र शास्त्रे बोध्यते न तो सा आधीयते साने प्रयोजनार्थिता, तो प्रयोजनार्थिता का भी विधान शास्त्र के द्वारा नहीं होगा ये सिद्धांतिका भी प्राय रहेगा अन्यथा अशास्त्र तदर्थिता नस्यात इत्याह नच च तो अन्यथा का मतलब है यदि ऐसा नहीं मानेंगे कि स्वभावत प्राप्त प्रयोजनार्थिता है और शास्त्र केवल उसका अनुवाद करके साधन को मात्र बताता है ऐसा न मानने पर दोनों को भी शास्त्र के द्वारा ही बताया जा रहा है प्रयोजनार्थिता का भी विधान शास्त्र करता है और यागरूप साधन का भी विधान शास्त्र करता है ऐसा मानने पर क्या होगा कि अशास्त्र तदर्थिता न सियात तो जो अशास्त्रज्ञ है वेद नहीं पढ़े हैं उनमें फिर प्रयोजनार्थिता प्राप्त नहीं होगी यदि प्रयोजनार्थिता का विधान शास्त्र ही करता है ऐसा मान लेंगे तब तो प्रयोजनार्थिता आज्ञानी में होनी नहीं चाहिए जब जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया उन्हीं में प्रयोजनार्थिता आ जाए क्योंकि शास्त्र ही बताता है प्रयोजनार्थिता को भी ये कह रहे हो आप लोग ये दोष है लेकिन ये अज्ञानी में भी जो शास्त्रज्ञ नहीं है उनमें भी प्रयोजनार्थिता देखी जा रही है वो भी चाहते हैं सुख प्राप्त हो जाए दुख का निवर्तन हो जाए तो दुख प्राप्ति दुख निवृत्ति तथा सुख प्राप्ति रूप प्रयोजनार्थिता अशास्त्र में भी देखी जा रही है ये दृष्ट विरोध होगा यह है दृष्ट विरोध नाम का दोष और दो दोष आते हैं उसे चार नंबर टिपने में टिपने कारणे कहा कि वाक्य भेद इच्छाया कृत्य असाध्यत्वेन इति दोष द्वये सत्यव ये और दो दोष है और दोषांतर तीसरा दोष यहां पर टीका में टीकाकार ने बताया अन्यथा इत्यादि से वो दृष्ट विरोध नामक दोष बताया और पहले दो दोष कौन आ सकते हैं एक तो वाक्य भेद नाम का दोष वाक्य भेद नाम का दोष बहुत बड़ा दोष माना गया है स्वर्ग कामो ये जे तो ये एक वाक्य है और एक वाक्य के द्वारा एक अर्थ का ही विधान किया जा सकता है ज्ञापन किया जा सकता है तो यदि पूर्व पक्षी के अनुसार ये माना जाएगा कि स्वर्ग कामों ये जे इस वाक्य से प्रयोजनार्थिता का भी विधान हो रहा है और साधन का भी विधान हो रहा है तो दो विधेय हो गए ना तो दो विधेयक को बताने के लिए फिर वाक्य की दो बार आवृत्ति करनी पड़ेगी दो वाक्य बनाने पड़ेंगे क्रियापद का आधार करके एक वाक्य बनाया स्वर्ग कामस्यात मूल में तो सतपद नहीं है ना ऊपर से लगाना पड़ता है क्रियापद तो स्वर्ग कामस्यात ये एक अलग वाक्य मानना पड़ेगा और ये जेत तो ये दूसरा वाक्य मानना पड़ेगा तो वाक्यभेद नामक दोष आएगा दो विधेय मान लेने पर प्रयोजनार्थिता तथा उसका साधन इन दोनों को विधेय मानने पर वाक्य भेद नाम का एक दोष तो आएगा ही आएगा साथ में एक दूसरा दोष है इच्छाया कृत्य साध न इच्छाया अधेयत्व इच्छा में अविधेयत्व नामक एक दोष है तो इच्छा में अविधेयक अविधेयत्व का मतलब विधि का विषय नहीं बन पाएगी इच्छा विधि का विषय कौन होता है जो कृति साध्य है कृति साध्य में कृति शब्द का अर्थ है प्रयत्न तो जो साधक के प्रयत्न से निष्पन्न होने वाला है उसे कृति साध्य कहा जाता है प्रयत्न साध्य और इच्छा प्रयत्न से साध्य नहीं है वो होती है की नहीं जाती इसलिए उसे कृति साध्य नहीं कहा जाता कृति असाध्य कहा जाता तो इच्छा कृति असाध्य होने से उसमें रहेगा कृत्य असाध्यत्व। कृति साध्यत्व तो है विधेयत्व का प्रयोजक कृत्य असाध्यत्व तो है अप्रयोजक तो कृति साध्य विधेयत्व तो का प्रयोजक जो कृति साध्यत्व है वह इच्छा में न होने से इच्छा विधेय नहीं बनेगी उसमें विधेयत्व तो नहीं रहेगा ये यहां पर बताया कि कृति असाध्यत्वेन, तो कृति का साध्य इच्छा न होने से इच्छा में विधेयत्व तो भी नहीं रहेगा अपितु अविधेयत्व तो रहेगा तो इच्छा तो अविधेय है और अविधेय होते हुए भी उसे विधेय मानेंगे यदि तो ये दो दोष है ना तो अविधेयत्व ये दो दोष है एक तो वाक्य भेद नामक दोष और इच्छा में अविधेयत्व तो नामक दोष ये दो दोष पूर्व पक्ष के मत में होते हुए भी तीसरा दोष आ रहा है कि अशास्त्र ज्ञा न तदर्थिता न सात तो प्रयोजन की इच्छा अशास्त्र में न होने की आपत्ति ये तीसरा दोष इस अभिप्राय से भाष्य में भाषकर भगवान लिखते हैं कि न इष्ट योग चिकित्सा आत्मनु अनिष्ट योग चिकित्सा चास्त्र शास्त्रकृता ये प्रतिज्ञा वाक्य है सर्व प्राणी नाम तदर्शनात् वाक्य है तो इसमें इष्ट योग चिकित इसमें चिकित्सा शब्द का अर्थ करना इच्छा केवल इष्ट योग रूप प्रयोजन की इच्छा ऐसे शक्यार्थ चिकित्सा शब्द का अर्थ निकलता है कर्तुमीच्छा तुम लेकिन यहां पर उसका केवल जो प्रत्यय है सन उसका अर्थ मात्र लेना है धातुअर्थ विवक्षित नहीं है प्रत्यय अर्थ मात्र विवक्षित है तो प्रत्यय है सन प्रत्यय वो इच्छा अर्थ में हुआ इसलिए इष्ट योग चिकित्सा का अर्थ निकलेगा इष्ट योग रूप प्रयोजनेच्छा प्रयोजन की इच्छा आत्मन शास्त्र क्रीता न ऐसा अन्वय करना तो आत्मन इष्टयोग चिकित्सा शास्त्र क्रीता न तो आत्मा में जो इष्ट योग चिकित्सा है का मतलब सुख प्राप्ति की इच्छा है वह शास्त्र कृत नहीं है का मतलब शास्त्र के द्वारा विधेय नहीं है और प्रयोजन का दूसरा अंश जो है कि अनिष्ट योग चिकित्सा स सा आत्मन न शास्त्र कृता ऐसा अन्वय करिए आत्मन पद का देहली दीप से प्रयोजन के बोधक दोनों शब्दों के साथ अन्वय होगा आत्मन इष्ट योग चिकित्सा आत्मन अनिष्ट वियोग चिकित्सा शास्त्र कृता न का अर्थ निकलेगा सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति रूप प्रयोजन की इच्छा जो है वह शास्त्र जनित नहीं है शास्त्र विहित नहीं है अपितु स्वाभाविक है ये पहले टीका में कहा था ना कि फले इच्छा, स्वाभाविक जो फले इच्छा है उसका अनुवादक है स्वर्ग काम पद वो अनुवाद करता है और सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति का साधन बताता है याग अब ऐसा क्यों है सुख प्राप्ति की इच्छा तथा दुख निवृत्ति की इच्छा को शास्त्र विहित क्यों नहीं माना जा रहा है? ऐसा यदि पूर्व पक्षी प्रश्न करेंगे हेतु विषय को तो उसका उत्तर भाष्कर भगवान ने दिया सर्व प्राणी नाम तद दर्शनात् तो।, तो सर्व प्राणी शब्द का अर्थ है जितने भी प्राणी हैं अज्ञानी मात्र सभी उनमें भी ये देखी जा रही है विवेकी अविवेकी उभय में ये देखी जा रही है शास्त्र में भी देखी जा रही है और शास्त्र अनभिज्ञ में भी प्रयोजन की इच्छा देखी जा रही है यदि शास्त्र विहित ही होती तो जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया उन्हीं में यह प्रयोजन की इच्छा होती और शास्त्र को न जानने वाले में प्रयोजन की इच्छा न होती तो यह कहा कि सर्व प्राणी नाम तदर्श तदर्शनात्मे तत्का अर्थ है प्रयोजन इच्छा तो प्रयोजन इच्छा सब में देखी जा रही है ये सूत्र रूप से कहा है इसी का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि शास्त्र शास्त्रकृतंचेत तदुभय गोपालादीना न दृश्यत अशास्त्र अशास्त्राषा तो तदुभय यानी योग इच्छा और अनिष्ट योग इच्छा ये दोनों यदि शास्त्रजनित ही होते तो क्या हो जाता गोपालादि नाम न दृश्यत तदुभय तो ये दोनों भी दुख निवृत्ति की इच्छा और सुख प्राप्ति की इच्छा गोपालादि में यानी अज्ञ पुरुषों में जो शास्त्र से दूर है शास्त्र शास्त्र का बोध जिनको नहीं है उन्हें उनमें ये इच्छा न देखी जाती क्यों तो कहते अशास्त्र वे लोग तो गोपालादि अशास्त्र हैं उनमें फिर ये इच्छा नहीं होनी चाहिए यदि शास्त्र जनित है तो लेकिन देखी जा रही है इसलिए माना जाएगा दृष्ट विरोध है अब स्वतो य स्वत बोधयित इस वाक्य की अवतरण टीका है ननु इत्यादि से उससे पहले थोड़ा एक वाक्य इस पूर्व वाक्य के विषय में टीकाकार लिखते हैं इष्ट इस प्रतीक के बाद में अत्र चिकित्सा शब्देन न फलेा मत नतु तू कर्तुम इच्छा फले तद अयोगात इति। तो चिकित्सा शब्द का जो प्रयोग है इष्ट योग चिकित्सा अनिष्ट वियोग चिकित्सा यहाँ पर चिकित्सा शब्द केवल फले इच्छा का मात्र बोधक है न कि कर्तुम इच्छा चिकित्सा के अनुसार चिकित्सा शब्द का जो मुख्यार्थ है करने की इच्छा इस अर्थ का बोधक नहीं है फल की इच्छा का मात्र बोधक है ऐसा क्यों कहते हैं इसलिए कि फले तद अयोगात तो सुख तो प्राप्ति रूप फल दुख निवृत्ति रूप फल में तद अयोगात का मतलब ये प्रकृति साध्य तो अयोगात आ, वो कर्तुम इच्छा में कर शब्द ये बता रहा है कि प्रयत्न साध्य वस्तु को तो प्रयोजन प्रयत्न साध्य नहीं है कृति साध्य नहीं है तो कृति असाध्य होने से ये यहां पर कहा गया कि फले तद अयोगात तो। आगे हैं यदि इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका ननु कृता कृता संबंधित्वम नु कदिपरी विरुद्धवादयती चेत इति कृतासबंधी मोधी ताशंक्य तनासी अवश्य शास्त्रबोध्ये वक्त तद विपरीत मना न शास्त्र विरुद्धवाद तो हैं कि ननु ननेक शंका है कौन सी है तो शंका बताते हैं पूर्वपक्षी कि तद्परीत विरोधत्वात्धयती चेत और तद्विपरी का परस्पर विरोध है कृता कृता संबंधित्वम का अर्थ हुआ आत्मा का कर्म से असंस्लेषो कृता कृता संबंधित्व का दूसरा नाम है कर्म से असंश्लेष कर्मा संश्लिष्टत्व मया कृतम और इदम मया कर्तव्यम ऐसा मैं शब्दित आत्मा का कृत कृतकर्म के साथ था कर्तव्य कर्म के साथ जो संबंध है उस संबंध को कहा जाएगा कृता संबंधी असंबंधित्व का अर्थ है उस संबंध का अभाव वो आत्मा में निरुपाधिक आत्मा में स्वतः कृता कृता संबंधित्व है किसी कर्म के साथ आत्मा का संबंध नहीं है धर्मादि से असंश्लिष्ट है अपाप विद्ध है ना इसलिए और तद विपरीत तो तद विपरीत है कर्मकांड तो बताता है कि यावत जीवम अग्निहोत्र जो होती तो मृत्यु पर्यंत तो पूरा जीवन क्या करना है अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान करना है तो एक तो उपनिषद बताती हैं कि आत्मा का किसी भी कर्म के साथ न तो कर्तृत्व न तो कर्मत्व न सम्बध है कर्तृत्व न सम्बन्ध न होने से क्यों संबंध नहीं है अकर्ता होने से कर्मत्व न कर, कर, सम्बन्ध क्यों नहीं है कर्म के साथ तो कहते है अभोक्ता होने से जो भोक्ता होगा वह बन जाएगा क्रिया का कर्म फलाश्रय लेकिन आत्मा न तो रहे हैं, न तो व्यापार रहे हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है व्यापार रूपा फल फल रूपा तो फल रूप क्रिया का आश्रय जो होता है उसे भोक्ता कहा जाता है व्यापार रूप क्रिया के आश्रय को कर्ता कहा जाता है तो आत्मा का दोनों भी प्रकार से क्रिया के साथ संबंध नहीं है न कर्तृत्व रूपेण व्यापार रूप और भोक्तृत्व रूपेण न फल फल रूप क्रिया आश्रयत्व अनुरूपेण आत्मा का कर्म के साथ संसर्ग नहीं है और तद विपरीत इसमें तत्शब्द का अर्थ है ये कर्म कर्मसंगित्व तद विपरीतत्व हो जाएगा तत्का अर्थ है कर्म कर्मा संबंधित्व से विपरीत तो, वो हो जाएगा कर्म संबंधित्व यानी कर्ता भोक्ता अपने आप को समझना ये दोनों परस्पर विरोधी होने से न बोधि चेत शास्त्र तो शास्त्र इसका विधान नहीं करेगा यदि तरह ही कृता, -कृता संबंधित्व एवं माँ बोधी तो कहा इन दो में से एक का तो विधान कर सकता है तो यह मान लिया जाए कि शास्त्र तद विपरीत का ही विधान करता है ज्ञापन करता है और कृता कृता संबंधित्व का ज्ञापन नहीं करता है तो तर ही तरीका अर्थ है विरोध होने पर कृता संबंधित्व एवं मां बोधी माबोधि का अर्थ है शास्त्र से ज्ञापन न हो किसका कृता कृता संबंधित्व का का मतलब असंग आत्मा है अकर्ता अभोक्ता आत्मा है इस अर्थ का ज्ञापन शास्त्र से न हो अपितु आत्मा का जो कर्तव्य है अग्नि अग्निहोत्रादि उसी का ज्ञापक शास्त्र है ये माना जाए वर्तक निवर्तक ही शास्त्र हैं अभोक्त्री आत्म स्वरूप का ज्ञापक नहीं है इस प्रकार की शंका पूर्व पक्ष की है उसका अनुवाद करके भगवान भाष्यकार क्या कर रहे हैं इसका समाधान कर रहे हैं कि तस् मानांतर असिद्धत्व तो तो तस्वीर कृता कृता संबंधित ये तस् सर्वनाम कृता कृताक्रिता संबंधित्व का परामर्शक है वह मान्तर असिद्ध है का मतलब मानंतर से यानी प्रमाणांतर से अप्राप्त है सिद्ध का अर्थ है प्राप्त और असिद्ध का अर्थ हो जाएगा अप्राप्त होने से असिधत्व का अर्थ हुआ अप्राप्त होने से कृताक्रिता संबंधित्व की प्राप्ति प्रमाणांतर से न होने से अवश्यम शास्त्र बोध्यत्वे वक्तव्य इसलिए कृताक्रिता संबंधित्व को अन्य कोई प्रमाण नहीं बता पा रहा है तो मानना पड़ेगा कि शास्त्र से ही वो ज्ञेय है शास्त्र बोध्यत्वे यानी शास्त्र से ज्ञेयत्व तो उसमें रहेगा तो आवश्यक ही शास्त्र के द्वारा उसका ज्ञापन होगा ऐसा कहना पड़ेगा और तद विपरीतत्व से यानी आत्मा के कर्तृत्व भोक्तृत्व का तो मानांतर से ही लाभ होने से प्राप्ति होने से तो तद विपरीतत्व से मानंतर सिद्ध तो वो कर्तृत्व भोक्तृत्व ये प्रमाणांतर से ही यानी लौकिक प्रमाण से ही प्राप्त होने से लौकिक अनुभव है मैं करता हूं और इस कर्म का फल मुझे चाहिए इसलिए ये कर्म मेरा कर्तव्य है ऐसा ज्ञान ये है तद विपरीत ज्ञान और वह तो प्रमाणांतर से प्राप्त है होने से न शास्त्र बोध्यव तो तद विपरीतत्व में यानी आत्मय कर्ता भोक्ता हूं इस ज्ञान में शास्त्र बोधत्व तो नहीं है क्योंकि प्रमाणांतर से वो प्राप्त है प्रमाणांतर से अज्ञात अर्थ का ही ज्ञापक होता है शास्त्र यही तो अपूर्वता है ना शास्त्र के विषय में कि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणांतर से अगम्य हो उसे शास्त्र बताएगा तो अपूर्व अर्थ का ज्ञापक होने से प्रमाण होगा नहीं तो अनुवादक मात्र हो जाएगा तो न शास्त्र बोधत्व इस अभिप्राय से भास्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि यद ही स्व तो अप्राप्तम तत्शास्त्रे न बोधितव्यम तो जो स्वतः अप्राप्त है तो स्वतः अप्राप्त क्या है अकर्त्री, अभोक्त्री, असंग ब्रह्म मैं हू आत्मा का अकर्तृत्व अभोक्तृत्व असंगत्व कृताकृता संबंधित्व ये है स्वतः अप्राप्त अज्ञानी के लिए यद्यपि आत्मा तो स्वतः अकर्ता अभोक्ता और कृता कृता संबंधी ही है लेकिन इसका ज्ञान अज्ञानी में नहीं है तो कृता कृता संबंधित्व का अज्ञान है ज्ञान नहीं है तो उसका ज्ञान शास्त्र से प्राप्त होगा तो यदि स्वतः अप्राप्तम तो कृता कृता संबंधित्व का ज्ञान स्वतः अप्राप्त है और तत्शास्त्रे न बोधयितव्यम और अज्ञानी स्वतः अपने आप को क्या समझ रहा है अज्ञानवस्था में कर्ता भोक्ता समझ रहा है कर्म संबंधी समझ रहा है तो कर्म संबंधिता का तो ज्ञान प्राप्त है स्वतः और अप्राप्त है कृता कृता संबंधित्व का ज्ञान उसी का शास्त्र से ज्ञापन होगा शास्त्र ह हाँ। स्वभावत स्वतः इष्टानिष्ट संयोग वो रूप प्रयोजनार्थिता तो स्वतः अभाव है प्रयोजनार्थिता का इसलिए प्रयोजनार्थिता जो है जिसमें प्रयोजनार्थिता है ही नहीं उसमें शास्त्र नहीं बताएगा यह कहा है ना कि विदूषण स्वर्ग कामे ये शास्त्र जो है वो बताएगा ये पूर्व पक्षी कह रहे थे हिस स्वतः अप्राप्त है स्वतः अप्राप्त है कृता कृता संबंधित्व नहीं वो वाक्य तो वहां पर पूरा हुआ कृता कृता संबंधित्व ये जो है आत्मा कर्म असंबंधी है ये ज्ञान स्वतः प्राप्त नहीं है अप्राप्त लिख रहे हैं वहां पर भी क्या था प्रयोजनार्थिता भावे यानी फल की इच्छा का अभाव स्वतः बताया था वहां पर प्रयोजनार्थिता का अभाव और कृता कृता कृता कृताक्रिता संबंधित्व की प्राप्ति का अभाव ता संबंधित्व से भी लेना है उसका ज्ञान कृताक्रीता संबंधित्व का ज्ञान वह स्वतः प्राप्त नहीं है किसमें अज्ञानी में वो शास्त्र से कराया जाएगा आत्मा स्वतः अज्ञानी को ऐसा बोध नहीं है कि मैं अकर्ता अभोक्ता हूं अज्ञान अवस्था में वह अपने आप को कर्ता भोक्ता ही समझ रहा है का मतलब कृता कृता संबंधी समझ रहा है कृताकृत -क्रित संबंधी समझ रहा है कृता कृता संबंधित्व का ज्ञान उसको नहीं है उसका शास्त्र के द्वारा ज्ञान कराना जरूरी है का मतलब जीव को स्वतः अपनी ब्रह्म रूपता का ज्ञान नहीं है कृता कृता संबंधित्व का ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म रूपता का ज्ञान मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान ये जीव को स्वतः अप्राप्त है और स्वतः ये उपलक्षण है किसका लौकिक प्रमाण का वहां प्रमाण की चर्चा आई है न टीका में तो शास्त्र प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाणांतर से अप्राप्त है कृता कृता संबंधित ज्ञान का मतलब मैं ब्रह्म हूं इत्याकारक ज्ञान लौकिक प्रमाण से अप्राप्त है स्वतः शब्द से लेना लौकिक प्रमाण सो सर्वनाम है ना आत्मा का भी और आत्मीय का भी परामर्शक होता है तो आत्मीय का परामर्शक होगा तो आत्मविशेक ज्ञान के जनक लौकिक प्रमाण है ही नहीं कोई उससे वो आत्मविषय ज्ञान नहीं है उसे स्वयं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है वो शास्त्रे न बोध ही तब्यम आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञापन शास्त्र से करना जरूरी है और तद विपरीत वो स्वतः प्राप्त है यानी प्रमाण से प्राप्त है तद विपरीत क्या है मैं करता हूं मैं भोगता हूं इत्याकारक ज्ञान ये स्वतः प्राप्त है और स्वतः अप्राप्त है मैं अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म हूं ये ज्ञान स्वतः अप्राप्त है तो जो स्वतः प्राप्त है उसका ज्ञापन शास्त्र को करने की जरूरत नहीं है अपितु जो स्वतः अप्राप्त है मैं अकर्ता अभोक्ता हूं इत्याकारक ज्ञान स्वतः अप्राप्त है वो शास्त्र से ही प्राप्त होगा शास्त्र सार्थक होगा जो स्वतः अप्राप्त ज्ञान है वो करा करके ये यहां पर कह रहे हैं और वहां पर तो ये बताया गया था कि प्रयोजनार्थिता आपकी न होने के कारण कर्म कर्तव्य नहीं है ये बताया गया था प्रयोजनार्थिता का अभाव होने से विद्वान में स्वर्ग कामो ये जेत ये वाक्य क्या करेगा केवल सिद्धांत के अनुसार वो उसको याग भी कर्तव्य है ये नहीं बताएगा ये सिद्धांत होगा और पूर्व पक्षी तो कहते हैं कि जीवन पूरा जीवन सब को सब कर्म कर्तव्य है ये दिखाने के लिए कहा कि बिना प्रयोजन के तो कर नहीं पाएगा इसलिए स्वर्ग काम ये पद प्रयोजनार्थिता का विधान करता है और ये जे तो यह साधन को बताता है प्रयोजनार्थिता को भी बताएगा और साधन को भी बताएगा उसमें कई तीन दोष आते हैं करके पहले बताया था इसलिए उस पक्ष का निराकरण हुआ अब ये यदि इत्यादि से ये दूसरा वाक्य है वो दूसरी शंका का समाधान करने इसलिए शंकांतर है कि मैं अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्म हूं इस ज्ञान का तथा मैं कर्ता भोक्ता हूं इस ज्ञान का परस्पर विरोध है इसलिए इन दोनों का ज्ञापन संभव नहीं होगा तो पूर्व पक्षी ने कहा कि कृत क्रित असंबंधित्व का ही ज्ञान मत करा यानी मैं अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म हूं इसका ज्ञापक शास्त्र को मत मान लो अभी तुम करता भोक्ता मैं हूं और मेरा यह कर्तव्य है इस अर्थ का ही ज्ञापक शास्त्र को मान लो ये यहाँ दूसरी दूसरे वाक्य में शंका में पूर्व पक्षी का अभिप्राय है इस अभिप्राय का भी निराकरण करने के लिए यह ही इत्यादि वाक्य है और निराकरण करते समय सिद्धांतिका जो अभिप्राय है वो बताया कि जो प्रमाणांतर से अप्राप्त होगा उसी का ज्ञापन शास्त्र से होगा और जो प्रमाणांतर से प्राप्त है उसका शास्त्र से ज्ञापन नहीं होगा तो ये जो है कृता कृता संबंधित्व प्रमाणांतर से अज्ञात है उसका ज्ञापन शास्त्र से होगा और तद विपरीतत्व जो है प्रमाणांतर से सिद्ध है निश्चित है उसका ज्ञापन शास्त्र से होने की करने की जरूरत नहीं है तब तो शास्त्र अनुवादक मात्र हो जाएगा प्रमाण नहीं माना जाएगा प्रमाणांतर से सिद्ध अर्थ को ही बताएगा तो अनुवादक होगा तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि शास्त्रबोध्यव वक्त तद्विपरीतत्व से मान्तर सिद्ध से न शास्त्रबोध्य विरुद्धवात् तो, तो तद विपरीतत्व जो है प्रमाणांतर सिद्ध होने से शास्त्र से ज्ञाप्य नहीं होगा इस अभिप्राय से लिखते हैं कि यदि स्वतो अप्राप्तम तत्शास्त्रे न बोधितव्यम जो सोतह यानी प्रमाणांतर से टीकाकार के अनुसार सोतह शब्द प्रमाणांतर का बोधक है अप्राप्त है यानी अनिश्चित है उसी का शास्त्र से ज्ञापन होगा तो प्रमाणांतर से अज्ञात है कृताकृता संबंधित्व ज्ञान कृता कृता संबंधित तो हुआ प्रमाणातर से अज्ञात उसका ज्ञापक शास्त्र को माना जाएगा और विरोधी तत्शास्त्रेन विरोधी आत्मज्ञान शास्त्रेन कृतम तो ये जो कृत कर्तव्यता विरोधी आत्मज्ञान प्रमाणांतर से अप्राप्त होने से शास्त्र से उत्पन्न होगा शास्त्रीय न कृतम यानी शास्त्रीय न ऐसा मानेंगे तब कथम तद विरुद्धाम कर्तव्यता पुनर उत्पादयत शास्त्र पद का कर्तव्यन रूपेण आध्याय करना शास्त्रम उत्पादित का कर्ता होगा और कथम शब्द आक्षेपार्थ में रहेगा तो तद विरुद्धाम यानी कृताकृत असंबंधी जो आत्मस्वरूप है उसकी विरोधी जो कर्तव्यता है यानी ये मेरा कर्तव्य है अग्निहोत्रादि इत्याक कर्तव्यता शब्द से लेना कर्तव्यता का ज्ञान इस ज्ञान का उत्पादक शास्त्र कैसे होगा कथम शब्द को यहाँ पर ले आना कि कथम पुनः शास्त्र कर्तव्यता उत्पादित यानि कर्तव्यता ज्ञानम उत्पादित तो कर्तव्यता ज्ञान का ज्ञापक कैसे होगा जनक कैसे होगा नहीं हो पाएगा इसके लिए उदाहरण है शीतताम युव अग्नो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभव से सिद्ध है उष्णता अग्नि में तो सौ वाक्य भी अग्नि में शीतता का ज्ञापक नहीं हो सकते और भानु प्रकाश स्वरूप है सूर्य उसमें अंधकार का ज्ञापक सौवाक्य भी नहीं बन पाएंगे इस प्रकार ये एक चेत शब्द आया है यहां पर तत्चेत उसके विषय में कहते हैं कि चेत इति निश्चयार्थ है चेत शब्द निश्चयार्थक है और कृताकृत क्रित, क्या कृतकर्तव्यता विरोधी इत्यादि में कहते हैं कि ईदम कृतम ईदम इति ज्ञान विरोधी कृत कर्तव्यता विरोधी का अर्थ निकलेगा कि यह मेरा कर्तव्य है और यह मैंने किया है इत्याकारक ज्ञान का विरोधी क्या होगा आत्मज्ञान जब आत्मज्ञान होगा असंग अकर्त्री अभोक्त्री आत्मा का ज्ञान तो यह कर्म मैंने किया और यह कर्म मेरा कर्तव्य है यह ज्ञान नहीं रहेगा और कर्तव्यता पद जो आया हुआ है तद विरुद्धा कर्तव्यता यहां पर कर्तव्यता शब्द से लेना कर्तव्यता का ज्ञान शास्त्र का शास्त्र से उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि कृत कर्तव्यता विरोधी आत्मज्ञान का और कर्तव्यता ज्ञान का परस्पर विरोध है बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे